गीता तत्वचिंतन पैंतीसवां प्रवचन वेदों का प्रयोजन गीता अध्याय दो श्लोक श्यालिस, यावा यावानर्थ उद्पाने सर्वतः सप्लुतोदके तावान तावान्वेश वेदेशु ब्राह्मण से अभिजानतः सब ओर धरती के जलमग्न होने पर कुएं पोखरे आदि छोटे छोटे जलाशयों का जितना प्रयोजन रह जाता है उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को जानने वाले के लिए सारे वेदों का रह जाता है प्रश्न उठता है कि यदि वेद त्रिगुण विषयक है और जीवन की धन्यता निश्च्रैगुण्यता में है तो वेदों का क्या कोई प्रयोजन नहीं है यदि है तो कितना है प्रस्तुत श्लोक इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है श्लोक के विभिन्न शाखाएं। वैसे इस श्लोक की व्याख्या कई प्रकार से की गई है ऐसा लगता है कि यह भी महाभारत का एक कूट श्लोक है किसी एक व्याख्या को सही मानना और शेष को गलत ऐसी मनोवृत्ति को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि सभी की व्याख्याएं परस्पर विपरीत होने पर भी तथ्य की पृष्ठभूमि में सही मालूम पड़ती है यहाँ पर हमारा प्रयास यही है कि इन विभिन्न व्याख्याओं को प्रस्तुत कर दिया जाए जिससे व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप उनमें से एक ग्रहण कर ले पर इतना कह रखना हमें आवश्यक प्रतीत होता है कि इस श्लोक में भी वेदों की निंदा नहीं की गई है नहीं वेदों को उपेक्षणीय माना गया है वेदों की आपात प्रतिमान निंदा का निराकरण जो लोग पिछले और प्रस्तुत श्लोकों के बल पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि गीता में वेदों की उपेक्षा और निंदा की गई है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे गीता का वह श्लोक भी देखें जहां भगवान कृष्ण अपने को वेदों द्वारा जानने योग्य मानते हैं सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदे वचा सब वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ फिर उपनिषदों में भी वेदों की प्रशंसा में अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं कठोपनिषद कहता है सर्वे वेदा यद पद तपांसि तपांसी सर्वाणिच यदवदी सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं और समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं वह श्रेष्ठ पद है और जब गीता उपनिषदों का ही सार है तब भला वह वेदों की निंदा कैसे कर सकती है हाँ यह संभव है कि वेदों के शब्द ज्ञान को गौरत्व दिया गया हो जहाँ पर शब्द ज्ञान और अनुभूत ज्ञान की तुलना हो वहाँ पर अनुभूति ज्ञान का पड़ला ही निसंदिग्ध रूपेण भारी होगा अतः अनुभूति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यह संभव है कि शब्द को गौण माना हो वेदों में शब्द भी है और अनुभूति भी वेदों में देह सर्वस्य सुखम का भी विधान है और देहाति सुख का भी जब दोनों सुखों की तुलना की जाएगी तो निसंदेह देहाति सुख को देह सर्वस्व सुख की अपेक्षा अधिक मान मिलेगा देह सर्वस्व सुख की निंदा का मतलब यह नहीं हुआ कि वेदों का के निंदा हो गई अध्ययन क्रम में व्यक्ति आठवीं पास करता है फिर ग्यारहवीं फिर बीए, फिर एमए। यदि ग्यारहवीं या बीए की तुलना में आठवीं को हे माना गया तो यह मतलब नहीं कि अध्ययन क्रम की ही निंदा हो गई एमए की अपेक्षा आठवीं गौण है सही पर यह एम और आठवीं दोनों अध्ययन क्रम के ही अंग हैं व्यक्ति आठवीं में से गुजरकर ही एमए में जाएगा इसी प्रकार यदि अर्जुन को भगवान कृष्ण यह उपदेश देते हों कि वेद त्रिगुणात्मक है तुम निस्त्रैगुण्य बनो तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वेदों को फेंक दो मतलब इतना ही है कि वेदों में त्रिगुणात्मक प्रपंच का भी वर्णन है और त्रिगुणातीत अवस्था का भी गुणातीत बनने का सबक भी वेदों से ही सीखना होगा इस प्रकार उपरयुक्त दोनों श्लोकों का तात्पर्य वेदों का निंदा करना नहीं है पिछले प्रवचन में हम इस संबंध में और भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं प्रस्तुत श्लोक में वेदों का प्रयोजन स्वीकार किया गया है और यह भी बताया है कि प्रयोजन कितना है यह कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाले पुरुष के लिए वेदों का प्रयोजन उतना ही है जितना कि सब और जल ही जल हो जाने पर कुएं पोखर आदि छोटे छोटे जलाशयों का रहता है